उसकी गहराई में जो सार तत्व तो चैतन्य है उसको खोजे और उसमें अपने तो ज्ञान के दर्शन के निमित्त अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म अध्यात्म ज्ञान में नित्य रमण करे तो ये तो है ज्ञान ये तो है उद्धार का अन्यथा है अज्ञान निर्माण मोहा संग मो निर्वाण हो गया संग का दोष इंद्रियों का संग मन का संग बुद्धि का संग संसार का संग ये संग दोष से अपने को इम्प्रेस नहीं करता प्रभावित नहीं होता अध्यात्म नित्या विनिवृत काम और अध्यात्म में नित्य करता है कामना उसकी निवृत्त हो गई अपनी तो जैसे नींद में से उठता है तो मैं हूँ सुबह नींद में से उठता तो मैं हूँ जो मैं हूं कहा है, है वो शुद्ध तत्व है उसी शुद्ध तत्व की सत्ता से श्वास चलता है जब श्वास भीतर आता है उसे प्राण बोलते हैं और ठंडा होता है बाहर जाता है उसे अपान बोलते हैं तो कभी कभी वो कागभूषण बोलते हैं कि ज्ञान के निमित्त मैंने प्राण अपान का अनुसंधान किया तो श्वास आया ठंडा और गया गरम तो आया और गया के बीच जो गैप है बल एक सेकंड मान लो वहा शुद्ध चैतन्य है वो मैं वो परमात्मा वो सृष्टि का संचालक तत्व श्वास भी तर गया देखा शांत हो गया अब बाहर आया तो जाने आने के बीच की जो अवस्था है वो शुद्ध तत्व तो स्वरूप परमेश्वर में उस प्राण कला के चिंतन से जो श्वास लेते बारह उंगल तक बाहर जाता है इस प्राण कला का चिंतन करने से फिर वह ग्यारह उंगल हो जाता है तो आनंद की पटुता की सहजता की प्राप्ति होती चित्त में इस प्रकार और देखें तो प्राण कला का सूक्ष्मतम अवस्था होती ऐसे करते करते वो गैप बढ़ती जाती है श्वास गया आया बीच की गैप जैसे एक तरंग पानी से चला और दूसरा चलने वाला दूसरा आ, आ रहा एक तरंग लहर शांत हो गई दूसरा आ रहा तो बीच की अवस्था लेवल अवस्था है ऐसे एक बीच आ रहा आया और फिर दूसरा आने को बीच की अवस्था वो शांत सब। हमें उसमें टिका श्वास को देखता हूं गया शांत हो मैं आत्मा बाहर आया तो उसी मुज चैतन की सत्ता से शरीर का श्वास चल रहा है उसी मुझे चेतन्य की सत्ता से मन के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, उसी मुझे चेतन्य परमेश्वर सत्ता से बुद्धि में निर्णय होते बदलते ये सब बदल गया जो है वो मैं हूँ आनंद स्वरूप शांत स्वरूप इस प्रकार एकांत अवस्था में मैंने इसका अभ्यास किया तो ये आत्मचिंतना और प्राणकला की चिंतना ने सारे संस्कार को सफा कर दिया और अपनी शुद्ध महिमा में जाके जैसे कोई दारू पी कर अपने को भिखारी मांगे माने पागल माने भटके और फिर वो उल्टी उल्टी करके शांत तो होकर सोचे और अपने को जान ले मैं तो राजा तेज बहादुर था तो फिर उसको तेज बहादुर बनना नहीं है केवल जानना है ऐसे ही मुक्त बनना नहीं है मुक्त आत्मा है सुखी बनना नहीं सुख स्वरूप है बिना वस्तु के बिना व्यक्ति के बिना भोग के भी मैं अपना आपने तृप्त हूँ तो अपने आत्म तृप्ति का अनुभव हो गया बहुत सुख मिला तो बाहर की वस्तुएं व्यवहार चलाने को होगी उसमें राग नहीं रहेगा द्वेष नहीं रहेगा जीवन की उपलब्धि हो जाएगी ईश्वर, वो वो आत्मा है। वो आत्मा है, चेतन है वो आत्मा में ओम शांति, जो सुख स्वरूप है उसको बोलकर में भटक रहा था भार सुख लेने को जो ज्ञान स्वरूप है जिससे बुद्धि और मन में चेतना और ज्ञान का संचार होता है वो मेरा आत्मा मेरे साथ है जिसको जगह है लेट जाए कि ये शरीर पड़ा है सोया है मैं इससे अलग हूं इसको देख रहा हूं चैतन्यू एक दिन शरीर मुर्दा होकर ऐसे पड़ा रह जाएगा उसको शमशान में ले जाएंगे जला डालेंगे फिर भी मुझे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता मैं शांत आत्मा सुख स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप कल्पना करो पेट में दुखा हार्ट में दुखा कोई तकलीफ हुई और मर गया शरीर ये मरा हुआ शरीर पड़ा है लेकिन इसको देखने वाला मैं अमर आत्मा हूँ इसको देखने वाला सुख स्वरूप में आत्मा मैं अपने आप में हो रहा मेरा आत्मा परमात्मा मेरे साथ था मैं और वो एक ही थे मुझे मालूम न था ओम शांति मधुर शांति हम उसी परमेश्वर में विश्रांति पा रहे जिसमें योगियों का मन शांत होता है जिसमें तत्वताओं की मति प्रतिष्ठित होती है हम उसी परमेश्वर में शांत हो रहे मधुर शांति लाख चौरासी के चक्कर से थका खोली कमर अब रहा आराम पाना काम क्या बाकी रहा बीस शांति आत्म शांति सुखद शांति सो so, हम श्वास भीतर जाता है सो so, बाहर आता है हम वो चैतन्य सो so, हम मना मैं हूं हम उस चैतन्य स्वरूप ईश्वर में स्थित हो रहे आत्मा परमात्मा में अब जग रहे नश्वर देह में नहीं हूं दुखी सुखी होने वाला मन में नहीं हूं बीमार होने वाली ये कच्ची काया में नहीं हूं मैं तो परमेश्वर का सनातन सपूत और शांति ओम ओम नंद आत्म चिंतन सारे दुखों को सारे कष्टों को सारे अहम कृतभावों को समाप्त कर देता है जैसे मौत आने पर शरीर मरता है तो उसमें जो बीमारियां हैं, बैक्टीरिया है हार्मफुल द्रव्य है उस मौत हो गई तो उनकी भी मौत वो शरीर बॉडी जला तो वो भी जल जाए ऐसे बॉडी के साथ जो सत्यता थी वो सत्यता ज्ञान अग्नि से जल गई तो मेरे कर्म बंधन और अहंता भी जल गई ये शरीर पड़ा है लेटा है आकाश में सारे शरीर ऐसे मुझे आकाश स्वरूप आत्मा में सारा ये था। ओम शांति ओम कर कर के थके अब कुछ नहीं करना है अपने आत्मा में हमारे ईश्वर में हम शांति पा रहे हैं आलस्य नहीं निद्रा नहीं तंद्रा नहीं लेकिन परमेश्वरी भाव में परमात्मा आत्मा में हम शांत रहे ओम शांति ओम आनंद ओम माधुर्य ओम ओ जे वेद पुराण कुरान से क्या मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई मैं परमात्मा प्रेम में पावन हो रहा हूं लेटना है तो लेटे रहो बैठना है तो बैठ सकते हो लेट ना चाहे तो लेटे लेटे आनंद लो बैठना चाहे तो बैठ के मधुर शांति ओम शांति शोर न करो शोर न करो भीतर भीतर पचाते जाओ परमात्मा शांति को गुरुदेव सच्चे पाशा सच्चे सतगुर झोलियाँ भरते हैं रहमदाह करते हैं रबदा रस बारेते हैं सुख स्वरूप हम उस सुख स्वरूप आत्मा में शांत हो रहे जिसमें योगियों का मन शांत होता है हम उस परमेश्वर में पावन हो रहे जिसमें परमेश्वर के प्यारे ब्रह्मज्ञानी संत शांति पाते आनंद पाते हम उसी ईश्वर्ग में आत्मा में एकाकार हो रहे जो सुबह उठते समय मैं हूं जहा से उठता है अब हम उसी में एक हो रहे हे मन की भाग दौड़ ए संसार की तू तू मैं मैं अब दूर जा अब तो सो हम हम हम में पावन हो रहे शांति सोचा था भगवान कहीं होंगे लेकिन गुरु कृपा ने दिखा दिया कि भगवान तुमसे अलग नहीं सोचा था सुख कहीं होगा गुरु कृपा ने बता दिया सुख तुमसे अलग नहीं सोचा था ज्ञान सच्चा कहीं होगा गुरु कृपा ने देखा दिया तू ही ज्ञान स्वरूप है ये ईश्वर है कि नहीं उसका ज्ञान भी तुझ आत्मा को होता है ये गुरु है कि ये थूक मारने वाले इसका ज्ञान भी तुझे होता है तू आत्मा ज्ञान स्वरूप है जो ज्ञान स्वरूप है वही सुख स्वरूप है बिना ज्ञान के सुख का, बिना आत्मज्ञान के आनंद और माधुर्य का। मैं समझता था कहीं आनंद आएगा लेकिन पता चला कि मेरे ही घर में खजाना था कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन महीसे घट में राम है जग जानत नाता हे, हे परमेश्वर हे गुरुदेव द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में इस दर पे हम भी आ गए हैं इस दर पे गुजारा करने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी ये निर्मल गागर भरने दो आनंदो अहम चैतन्य हम सुख स्वरूप आत्मा गुरु गोविंद दोनों नो किसको लागू पाए बलिहारी गुरुदेव दी वो जो गोविंद का स्वरूप दिया देखा है प्रभु सार वस्तु का उपदेश दीजिए हैं जो परमसार परमात्मा की प्राप्ति करा दे बुद्धिमानों में श्रोमणी प्राणी मात्र के हितेशी हे ब्रह्म ज्ञानी पिता श्री गुरुदेव श्री मेरा आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम है आपका अवतार जगत के उद्धार के लिए हुआ है मुझे सर्वधर्मो में सार धर्म सब कर्मों में सार कर्म सब ज्ञानों में सार ज्ञान का आप उपदेश देने की कृपा करें तब तो भगवान वेदव्यास ने कहा से बाहर होने के लिए इंद्रियों को मन को वश करने के साधन कोई सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है इंद्रियों की चपलता को नियंत्रित करना मन की चंचलता को नियंत्रित करके अपने परमात्मा शांति में विश्रांति देना ये सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है इंद्रियों को नियंत्रित करना सब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म है जो पुरुष दूसरे का अहित नहीं सोचता गहराई में हित की भावना है उसके चित्र से राग द्वेष चला जाता है सुख मुनि दूसरे संसार को सत्य मानकर इंद्रियों को तृप्त करने के रास्ते चलता है देख कर मजा लेना सूंघ कर मजा लेना चख कर मजा लेना स्पर्श करके मजा लेना तो ये मजे की चीजें उसके बल बुद्धि औज आयुष्य को क्षीण कर देती हैं। इंद्रियों को संयत करता है मन को एकाग्र करता है वो श्रेष्ठ धर्मों के फल को पाता है, श्रेष्ठ कर्मों के फल को पाता है और श्रेष्ठ ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न होता है ज्ञान तो स्वतः है केवल अज्ञान की परतें हटती है प्रकाश जो सुख नित्य प्रकाश विभू नाम रूप आधार मति न लखे जो मति लखे सो में शुद्ध अपार जो सुख नित्य है ज्ञान स्वरूप है मति उसको नहीं देख सकती लेकिन मति को वो देखता है बुद्धि वहां जा नहीं सकती लेकिन बुद्धि उसमें विलय हो सकती है ऐसा जो ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है उस आत्मा परमात्मा का वो हस्त हस्तमलक जैसे सूर्य अपने को देखना चाहे तो दूसरी जगह से प्रकाश क्या लाएगा सूर्य को दियासलाई के प्रकाश से देखने की जरूरत नहीं सूर्य स्वतः सिद्ध प्रकाश स्वरूप है ऐसे ही उसका आत्मा स्वतः शुद्ध ज्ञान स्वरूप स्वतः शुद्ध आनंद स्वरूप स्वतः शुद्ध नित्य नवीन प्रेम स्वरूप जैसे सूर्य से प्रकाश की रश्मिया निकलती है चंद्रा से चांदनी की शीतलता की रश्मिया निकलती है ऐसे अपने आत्मा में से नित्य नवीन प्रेम माधुर्य निकलता उसे बाहर से भरना नहीं पड़ता सुखो स्वयं सुखदाता हो जाता हे सुख वत्स्य सब धर्मों में बड़े बड़े धर्मात्माओं के साथ बड़े बड़े विद्वानों के साथ बड़े बड़े तपस्वियों के साथ बड़े बड़े विचारवानों के साथ ये सुनिश्चित विचार हुए सुनिश्चित प्रयोग हुए सुनिश्चित निर्णय हुए कि सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है इंद्रियों को संयत करना सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म सब कर्मों में श्रेष्ठ कर्म और सब हेय में उपाधि में समय बिताने वालों की अपेक्षा उपाधि अपना आत्म सुख है और हेय विषय विकारों का सुख है विषय जो हमें बांध दे अथवा जिससे हम बंध जाए उसे बोलते विषय जैसे बकरा हरी घास देखकर पीछे पीछे खींचा चला आता है कोई रस्सी उसे नहीं बांध कर ले आ रही है उसकी इच्छा है उसे बांध कर ले आ रही ऐसे मनुष्य न नाक के कान के जीव के विषयों में संसार में बंधा जा रहा है न ईश्वर ने बांधा है न कोई किसी देवती देवी देवता ने बांधा तुच्छ तो क्षणिक सुख भोग की इच्छा से अपने को नियंत्रित करके आत्म सुख में आना सब धर्मों का सार सार है, है। सब कर्मों का सार है। जो कर्म कांड में लगे हैं और कर्म करके लोक लोकांतर में सुख पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के संग से भक्ति का रस क्षीण हो जाता है कर्मियों को कर्मों के सुख में जाना है तो भले जाए लेकिन भगवत प्रेमी भक्त दो भगवत प्रेम भगवत ध्यान भगवत ज्ञान के सुख से यही अभी सुख का एहसास करता है जिनकी बुद्धि राग द्वेष में लगी है उनकी योग्यता और शक्ति का हरास हो जाता है और जो राग द्वेष रहित तो होकर चित्त को शांत करते हैं उनका सामर्थ्य बढ़ता है चित्त की विश्रांति से प्रसाद का प्राकट्य होता है प्रसन्नता ही प्रसाद है लौकिक बात में तो प्रसन्नता खुशी को प्रसन्नता बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में मन प्रशांत हो मन शुद्ध और शांत हो उसको बोलते प्रसन्नता प्रसादे सर्व दुख नाम हानि रस्योपजाते प्रसन्न चेत सो बुद्धि पर्यविष्टे मन शांत और होता है तो जो प्रसन्नता प्रसाद प्राप्त होता है उस प्रसाद से बुद्धि पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित होती है राग रहित होने से मन में निर्मलता आती है चित्त में प्रसन्नता आती है और हृदय में निर्भयता आती है और बुद्धि में समता का स्वतः प्रागट्य होता है और चित्त की समता बड़ी तपस्याओं का फल है चित्त की शीतलता बड़े भारी तप का फल है और सब तपो में एकाग्रता परम हमारे तरफ से हो जाए कल का भंडारा दूध पाक होगा शीरा भी होगा गुलाब जामुन रसगुल्ले जो मर्जी हो बनवाओ बाबा। है इच्छा है तुम्हारी तो हाँ बोल उसको ये ना बोलते हमने क्या करे हम भी साधु बाबा बने तो भंडारे भंडारे हम नहीं खाने जाते खाने जाते तो पेट ऐसा करके पड़े रहते जय सियारो एक स्टेशन मास्टर और बासमती चावल वाला सीट की साठ काट हो गई तो वासमती चावल मंगवाता था लेन देन करता था थोड़ी बहुत दूसरा स्टेशन मास्टर से था कि जिसका भी वासमती चावल जाता उसमें से दस पांच बोरी हेर फेर करके आधे दाम में उस सेठ को दे देता था सेठ ने सोचा कि इतना सारा किया है तो कुछ धर्म कर्म करना चाहिए भाई एक दिन वो बासमती चावल की खीर मनाई और साधु बाबा को जो अच्छे और संत महात्मा थे उनको बुलाया कि बाबा आज प्रसाद ग्रहण करो साधु बाबा ने वो बासमती चावल की बनी हुई खीर खाई सेठ ने कहा का तनिक सेठ अभी गर्मी लग रही बाबा जी आराम करो बाबा जी ने ठीक है सेठ ने वो गड़िया थी सौ की मैंने दस्तक की सौ सौ के सौ में दस हजार होते ना ऐसे होता है ना वो तो गड्ढिया थी अब साधु महात्मा इतने महापुरुष हैं मेरे गुरुजी हैं इनको तो कोई जरूरत नहीं बाद में गिनेंगे वही कमरा चादर से ढक दी गड्ढिया और पलंग से अपना जो दस बारह लाख जो भी था गिनना था। फिर गिनेंगे वो तो महात्मा ने खीर खाई थोड़ी सी हजम हुई चोरी के चावल थे महात्मा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी तो एक गड्डी जोले में दर्दियां तो की फर्क पड़ता है और महात्मा ने एक गड्डी दर्दी चोले नाम हुई महात्मा जी अच्छा अच्छा आशीर्वाद करके चले गए शेर जी ने पैसे के लिए रात को तो एक गड्डी कमने के लिए दस हजार टूटा होया अब महात्मा तो भगवत स्वरूप थे वो का लेंगे नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो रिमांड पहले तो पूछा धास धोकी थी ऐसे करते करते दोपहर के बराबर कल का समय हुआ और महात्मा जी आधम के महात्मा ने अपने झोले में से गड्डी निकाल के सेठ को कहा कि गड्डी मैं ले गया था बोले महाराज हम जान गए आप क्यों लेंगे ये जब यहां नौकरों की पूछता हुई और किसी को थपा थपी लगी है तो जिसने चुराए वो आपको दे गया होगा और आप हमको दे आए उस बेचारे नौकर को बचाने के लिए साधु दयालु होते हैं बोले दयालु दयालु नहीं सीधी बात है कि तू मेरे को बता कल खीर किस बात की बनाई थी दूध में क्या था और उसमें क्या था बोले बाबा जी वो चावल की हेरा फेरी होती है ना चोरी के होते बढ़िया चावल की खीर बनाई बोले चोरी के चावल ने मेरी बुद्धि भी चोर बना दी फिर फिर क्या हुआ कि सुबह जरा पेट ठीक ठाक नहीं आ तो मैंने हरडे की फाकी ली तो एकदम अच्छा जुलाब आ गया तो तेरे सारे चावल और खीर का एकदम सफाया हो गया तो मेरी बुद्धि शुद्ध भी क्या रंग रहेगा मैंने क्या किया कचरा निकला तो बात सच्ची आई सुमझे भाई Ramara ramara ramara ramara ramara ramara Ramara Ramara Guru guru guru Hare hare hare hare ha से उनका पेट साफ हुआ तुम्हारा तो हरिनाम से दिल साफ हो रहा है <laughs> ए, मानो हे नाम दोस्तों भक्ति भक्ति जो भाग करते नश्वर और शाश्वत का चेतन और जड़ का उसको बोलते भजन भक्ति किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम भागो ही भक्ति ही किम लक्षणम भक्ति भागो ही भक्ति गोपाल तापन उपनिषद में प्रश्न आया नाम भजनम भजन का क्या नाम है भजन नाम रसनम जिससे हृदय का रस आए जैसे गौ माता खाती फिर जुगाली करते करते उसे रस में बनाती ऐसे सत्संग सुनकर चुपचाप बैठे और भगवान की करुणा दया मया का चिंतन करके ध्यान में भगवत रस उभारे रामानुजाचार्य ने प्रश्न किया और उत्तर दिया भगवान भगवान उत्तर आया यद आत्मी भक्ति तदा आत्मा को भगवान जिस प्रकार की जिस भाव की भक्ति होती भगवान उसी प्रकार के उसी भाव के मिलते भगवान की सत्ता और चेतना जड़ वस्तुओं के साथ मिलती तो श्रिंगार बनता है हृदय में अश्रद्धा हो तो धर्म में वो रस नहीं आता भगवान की सत्ता और चेतनता मिलती हैं और जड़ सृष्टि की वस्तु मिलती तो श्रृंगार बनता है ये श्रृंगार परंपरा भगवान की सत्ता और चेतनता और जड़ सृष्टि के मेल की खबर देता है हरी सो जोरी सबन सो तो मैं तो अपनो मन हरी से जोरियो है सब विषय विकारों से इधर उधर के भावों और बातों से मन को हटाकर मैंने तो हरी में मन को जोड़ा है हम उसी हरी के ध्यान में पावन हो रहे मधुर शांति परमेश्वरे शांति आत्मिक शांति भगवत शांति बिना भौतिक विकास नहीं और प्रेम के बिना आध्यात्मिक जीवन नहीं तुम प्रेम करते जाओ अपने आत्म प्रभु को जो भगवान से प्रेम नहीं कर पाते वो भौतिक विषय विकारों के शिकार बन जा लेते मन को सर्वत्र खपे खपे में खप जाते हैं, जो भगवान के ध्यान भजन में प्रेमा भक्ति के द्वारा विश्रांति पाते हैं, उनका जीवन जीवनदाता के रस से रसमय होता है प्रेम की चाल का नाम नृत्य है प्रेम की बोली का नाम संगीत है और प्रेम की कृति का नाम सेवा है प्रेम की दृष्टि का नाम परमात्मा दृष्टि है मधुर शांति गहरी शांति ध्यान दोषों को निवृत्त कर रहा है भगवत प्रसाद को उभार रहा है ऐसा न हो जाए जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया क्षमा तो महफिल में रंग आया शरीर के पुरजों को जब जंग लग गया तो मन में उमंग आया किस काम का गाड़ी निकल चली तब घर से चला मुसाफिर लौटकर कर बेरंग आया क्षमा बुझी तो मैं फिल्म रंग आया नहीं नहीं जीवन की क्षमा जगमगाते ही हृदय में रंग आने दो रंगीले रंग छोड़ का विश्रांति का सुख उभरने दो मौन की मस्ती गहरी होने दो बहुत सुना है जिसे सुना जाता है उसमें शांति बहुत देखा है जिसमें देखा जाता है उसमें शांति पाते हो मधुर शांति परमात्मा शांति आत्मिक शांति सुने अर्द्वार वाले ध्यान से आत्मचि अनात्म चिंतन को हटाकर स्वयं भी शांत स्वरूप में चिक जाता है दीर्घ काल का अभ्यास है तो दीर्घ काल का जो उल्टा अभ्यास है तो थोड़ा सही अभ्यास करना पड़ता है सही अभ्यास क्या है कि आत्मचिंतन आत्मा माना जिसको भगवान बोलते हैं उसी को आत्मा बोलते हैं जिसको आत्मा बोलते हैं वहीं से मैं उठता है सुबह नींद में से उठे तो मैं मैं हूँ से शुरू होता है फिर मैं फैलाना हूं मैं ये हो गई व्यक्ति माया हो गई तो ये आत्मचिंतन अनर्थकारी चिंतन को नष्ट करके जीव के बंधनों से मुक्त कर देता है देह की आसक्ति से ऊपर उठा देता है सारे आकर्षण और विकार विकार देह में अहम बुद्धि से होते हैं सारे डर सारे आकर्षण विकार शरीर को मैं मानने से सारे दोष उत्पन्न होते हैं और आत्मा को मैं जानने और मानने से सारे सद्गुण उत्पन्न होते हैं लेकिन सद्गुण मेरे हैं ये नहीं और स्वाभाविक हो जाता है चिरकाल का आत्मचिंतन सारे संस्कारों को और क्लेशों को मिटा देता है आत्मदृष्टि दृष्टि है भक्ति क्या है कि हृदय को भावमय रसमय बना दे वृत्ति को वो भक्ति है आत्मचिंतन हृदय भावमय रसमय बना और बना था नहीं बना था उस दोनों को जो उद्गम अधिष्ठान स्थान है वो आत्मज्ञान से पता चल जाता है तो जगत की बाधित जगत की अवस्था बाधित हो जाती है जगत की सत्यता फिर चित्त को दुखी नहीं करती ऐसे स्वप्ने की चीजें आंख खुल गई तो अच्छी बुरी चीजें आकर्षित नहीं करती स्वप्ने की अच्छी बुरी चीजें आंख खुलने के बाद क्या ऐसे ही आत्मचिंतन दृढ़ होने से जगत की कोई भी परिस्थिति अपने को प्रभावित नहीं करती धीरो न द्वेष्टि संसारम और संसार से द्वेष नहीं करता आत्मा नम न दीक्षती वो आत्मा को भी नहीं चाहता परमात्मा को क्योंकि आत्मा परमात्मा तो स्वयं हो गया उसको ज्ञान हो गया हर्षम अन हर्ष मुक्ता हर्ष और शोक से वो अलग है हर्ष शोक मन को उससे भी अपने को अलग जानता न मृत्यु न चीवती जैसे संसारी शरीर की मौत को अपनी मौत समझते हैं और शरीर के जीवन को अपना जीवन समझते है ऐसे वो आत्मावेता अपने को मरने और जन्मने वाला नहीं जानता मन आत्मचिंतन उत्तम मार्ग है आत्मचिंतन में कर सके तो आत्म ध्यान श्वास गया भीतर और बाहर आया सो हम वो न कर सके तो फिर भगवान की मूर्ति का गुरु की मूर्ति का ध्यान तो मन कभी ध्यान में लगेगा कभी चिंतन में लगेगा कभी इधर उधर भागेगा बहुत संस्कार हैं तो बहुत ढंग से मन को उसमें लाना होता है अकेले ध्यान में अकेले जप में मन सदा नहीं रहे तो भिन्न भिन्न करके तो अपने परमात्मा स्वभाव मिलता उससे पर नित्य नवीन रस आएगा बड़ा में होता है बड़ा शांति बिना भोग के सारे भोग बिना भोग के जो सारे भोगों से नहीं मिले वैसे ही सुख शांति आत्मचिंतन ऐसी ऊंची चीज है ओम शांति ओम आनंद ऐसा न सोचे कि कहीं भगवान है और मैं कहूंगा तो आएंगे जाएंगे नहीं वही मेरा चैतन्य आत्मा ओ मानंद मरने के बाद मिलेगा यहाँ कहीं से आएगा वो आएगा जाएगा जो वह हूं जिसको जहा से मैं उठता है वही है उसको जानते हैं वो भगवान हो गए समझ मन दर्शन यही है अपने को आत्मा से परमात्मा से ईश्वर से अलग न समझें दूर न समझें ईश्वर भविष्य में मिलेंगे या पर आए हैं या कुछ तपस्या करने के बाद मिलेंगे ऐसा न सोचें वो अभी हमारा आत्मा है ओ महानंद बाकी जो आता है जाता है दिखता है वो सब माया है जो साक्षी चैतन्य है आ हो प्रकाश नष्ट करता है वैसे ही यह जीव के हृदय में शीतल प्रकाश उग जाता है हे भगवान सब संकल्पों से रहित ऐसा आत्मचिंतन है तुम जैसों को सुगम है और हम जैसों को कठिन है क्योंकि वह समस्त कलनाओं से अतीत है हे मुनीश्वर उस आत्मचिंतन की और भी कोई सखी यदि प्राप्त हो तो सारे ताप मिट जाए और परम शांति प्राप्त हो उनमें से मुझको एक सखी प्राप्त हुई है वह सब दुखों का नाश करती है सब सौभाग्य देने वाली और जीने का मूल है उसका नाम है प्राणचिंतन हे राम जी जब काक भूषुंडी ने इस प्रकार मुझसे कहा तब मैंने जानकर भी क्रीड़ा के निमित्त फिर उनसे पूछा कि हे सब संशयों को निवृत्त करने वाले चिरंजीवी पुरुष सच कहो कि प्राणचिंतन किसे कहते हैं भूषुंडी जी बोले ये सब वेदांत के ज्ञाता और सब संशयों को मिटाने वाले मेरे उपहास के निमित्त तुम मुझसे यह पूछते हो तुम तो सब कुछ जानते हो तथापि मैं तुमसे शिष्य की भांति कहता हूँ क्योंकि गुरु के आगे कहना भी कल्याण के निमित्त है मेरे चिर जीवन का कारण और मुझको आत्मलाभ देने वाली प्राण चिंतन ही है हे भगवान इसी दृष्टि का आश्रय लेकर मैं परम पद को प्राप्त हुआ हूँ के पास भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी महाराज गए चिरंजीवी हमें श्रेष्ठ काकभूषण माने जाते थे स्वर्ग में उनकी सराहना हो रही थी वशिष्ठ महाराज गए कागभूषण ने उठकर उनका सत्कार किया और अपने भाग्य को सराया फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमने आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कैसे किया एक होता है सांख्य मार्ग वैराग्य तीव्र हो तो ये सब मिथ्या जगत है और उसको दृष्टा सार देखने वाला एक चैत तत्व तो ज्ञान के विचार करके तत्व तो ज्ञान अर्थ दर्शनम तत्व तो ज्ञान अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन ज्ञानम अन्य थे अध्यात्म ज्ञान लकड़े का बैक्टेरिया का ज्ञान नहीं लेकिन अध्यात्म ज्ञान में नित्य रमण करें और क्यों रमण करें कि तत्त्व का दर्शन करें जैसे अंगूठी है चैन है कुंडल है ये अलग अलग है लेकिन तत्व तो उसमें गोल्ड है बर्तन अनेक है तत्व तो उसमें स्टील एक है ऐसे ये पृथ्वी में सार तत्व तो है गंधगुण जल में रस तत्व है रसगुण तेज में दाहक तो है वायु में स्पर्श है आकाश में अवकाश है ये सब में वो तत्व है और वो सार तत्व तो एक ही है, आत्मदेव इनके गुण धर्म के अनुसार वैसा ऐसा देखता जैसे विद्युत भिन्न भिन्न इंस्ट्रूमेंट में भिन्न भिन्न है कहीं गर्म कहीं ठंडी कही ऐसी कहीं कुछ कहीं कुछ तो जो बाहर ब्रह्मांड में है वही पिंड में है ये मॉडल है सारे ब्रह्मांड का तो अध्यात्म ज्ञान चिंतन करते करते तत्व तो ज्ञान के दर्शन के लिए अध्यात्म ज्ञान का चिंतन कर। ये है ज्ञान और टुकड़े टुकड़े के चिंतन में टुकड़े टुकड़े को सत्य माने ये है अज्ञान